द्र दशे श्रृया देवा भद्रं पश्येक्षर स्वासस्थर्दशेदेपहितु शां शांति शांति अथीय पंडुक्योपन द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था जिसमें प्रथम मंत्र में सब कुछ ओंकार स्वरूप है कहा ओम ली थी अक्षर सर्वम ये तो जो कुछ भी है वो तो ओम है ऐसा कहा किस ढंग से ओम हो जाता है तो ये बता दिया था जितने भी अर्थव जगत है विषय है अपने अपने शब्दों से अवेद होकर के फिर वो शब्द शब्दों का ओंकार में अवेद बताया द्वितीय मंत्र में ये कहना चाहते हैं कि जितने भी शब्द जगत है अपने अपने अर्थों के साथ अभेद कल्पित है अपने अपने अर्थों में सदा कल्पित है और वो जो अर्थ है ब्रह्म में कल्पित है यह सब कुछ ब्रह्म है ये द्वितीय मंत्र का तात्पर्य है माना ओंकार और ब्रह्म को अभेद करके दिखाना है तीन मात्राओं में जाकर के और लक्षण से ले जाना है तूर्य में अमात्र ही आगे एक ही प्रयत्न के द्वारा लय करना है सबको पैसा लय करना जो तो तीन बेस्टी जगत है माने जिसको विश्व तेजस प्राज्ञा करके बोला जाता है उसको पहले समस्ती में लय करना विराट हिरण्यगर व ईश्वर में लय करना क्योंकि समस्ती से बेस्टी अतिरिक्त तो होता नहीं है जिसके पास सौ रुपया होगा एक रुपया भी होगा दस रुपया भी हो रुपया होगा बेष्टि समस्टी में अंतर्भूत हो जाता है तो विश्व तेजस प्राज्ञ को विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर में लय करने का और वहां जाने के बाद में क्या करना है जो आकार है जो विश्व से अभिन्न हुआ विराट रूप है वो उसको उकार में लय करने का मतलब तेजस से अभिन्न हुआ जो हिरण्य गर्भ है उसके साथ एक एक उसकी एकता है तो उसको फिर किस में लय करना है? मकार में मकार कैसा है प्राज्ञ से अभिन्न रखा जो ईश्वर है तो उस उसका और मकार के एकता है तो उसको मकार में लय करके और फिर उसके बाद अमात्र रूप जो निर्विशेष ब्रह्म है उसमें लय करने का इसके लिए दोनों का एक दूसरे में कल्पना दिखाते कल्पित दिखाते हैं माने शब्दों में अर्थ कल्पित है अर्थों में शब्द कल्पित है पूर्व मंत्र में कहा शब्द में अर्थकल्पित है सर्वम ओम सर्वम एकदम सर्व कहा सब कुछ जो भी अर्थवर्ग है ओम है ओम माने अपने अपने शब्दों में कल्पित होते हुए फिर वो शब्द ओम में कल्पित है कहा था अब इस मंत्र का यह तात्पर्य है जितने शब्द है तो वो शब्द अपने अपने अर्थों में कल्पित होते हुए वो जो उसमें ब्रह्म में कल्पित है ये मंत्र का तात्पर्य यह है पूर्व में अर्थ जगत को शब्द में कल्पना कल्पना किया शब्द अर्थ का अधिष्ठान शब्द को बनाया था अभी शब्दों का अधिष्ठान अर्थ को बना मुख्य यहाँ ओम और ब्रह्म दो है ध्यान देना है इसलिए मंत्र में कहा था सर्वम ही ये तत्त ब्रह्म ये जगत जो कुछ भी सूक्ष्म जितने जगत है ब्रह्म है ये अयम आत्मा होगा ब्रह्म हो को ही कहेंगे वो फिर दूसरा नहीं अंगुली से निर्देश करके बोलते यही आत्मा ही ब्रह्म है वो ब्रह्म यही है इसे भी कल्पित है चारा जगत ये दिखाना चाहते है स्वयं आत्मा चतुष्पाद कहा था वही जो आत्मा है ब्रह्मरूप आत्मा वो चार पाद वाला है मानी अवस्था भेद से पाद की कल्पना है जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरय चार कल्पना करने से चार पाद कहा गया आत्मा की इसी के बाद से टीका चलना है टीका में अविधान अभिधेय और एकस्मिन सती कल्पित्व न तदेक रूपत्व से उक्त पात अभिधान और अभिधेय शब्द और अर्थ अभिधान होता है शब्द अविधेय विषय जितने भी हैं दोनों का एक ना एक ही सब आत्मा में कल्पित होने से जितने अभिधान हैं शब्द जगत है वो भी आत्मा में कल्पित है और जितने अर्थ जगत है वो भी आत्मा में कल्पित है कल्पितत्व तो है न तदेक रूप से होता था। तो एक रूप था बता दिया है पूर्व में फिर किम पुनः सर्वम ही तत्क्रम उचित फिर ऐसा क्यों कहा दूसरी बार इस सब कुछ ब्रह्म है कहने का, का ये मंत्र द्वितीय मंत्र का प्रयोजन क्या ये पूछा गया तो उत्तर देते हैं उसका एक आ था तथा वृत्तान वाद पूर्वक उत्तर वाक्य से सफल पूर्व के मंत्रों के साथ में इसका चर्चा करते हुए क्या कहना चाहते हैं उत्तर वाक्य जो द्वितीय मंत्र है इसका सफलम तात्पर्य फल के सहित तात्पर्य प्रयोजन के सहित तात्पर्य कहना हैं एक आरोप हो गई थी ना छह सात की छे में कहा था एक सती कल तदेक रूप तत्व कहा अने न पूर्ववाक्य न वर्णाभेद इसलिए सिद्ध होगा कि पूर्ववाक्य में वर्ण के साथ में अभेद नहीं था वर्णाभेदिवक्षित पूर्ववाक्य में केवल वर्ण के, के साथ मैंने ओंकार के साथ वर्ण मैंने ओंकार ओंकार में अभेद विवक्षित नहीं है पूर्ववाक्य कुछ आगे कहना बाकी है पूर्ववाक्य के लिए पूर्व मंत्र के साथ आगे कहना बाकी है उन शब्दों का अर्थ में अभेद भी दिखाना है माने कहा में न माने अर्थ जगत का केवल शब्द से दिखाया माने शब्द इतना ही नहीं समझ रहा था। है ये कहा समझना चाहिए विवक्षित को खाली वर्ण से अभेद करने से फल नहीं निकले प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा दोनों का अभेद दिखाना है शब्द का अर्थ में अर्थ का शब्द में दोनों दिखाना है नहीं नहीं नही पूर्व वाक्य ने द्वित पूर्व वाक्य किसके कौन से किताब कौनसी की पढ़ी पूर्व वाक्य छ नंबर नंबर में, में। जी अभी जो अच्छा अने ना पूर्व वाक्य न वर्ण अभेद यहाँ पूर्व वाक्य सब्तम्त पाठ है पूर्व वाक्य में वर्ण का अभेद विवक्षित नहीं है हाँ इस, इसलिए दूसरे ये वाक्य में ये तात्पर्य लाकर पूरा करना है ये शब्द तो ठीक रहेगा केवल वर्ण के साथ मैंने शब्द के साथ ही अवेद नहीं दिखाया गया ये विवक्षित तो होता आगे के मंत्र ये दिखाता है क्योंकि अर्थ के साथ भी अवेद दिखाना है वहां वर्ण के साथ अभेद दिखाया था अभी यहाँ अर्थ के साथ अभेद दिखाना है ये बताया अच्छा तो अभिधान अभिधान अभिधेय और एकत्वे अभिधान और अभिधेय एक हो गए पूर्व पुरु, पूर्व वाक्य में जितने अभिधेय थे अभिधान स्वरूप हो गए शब्द स्वरूप हो गए शब्द ओंकार स्वरूप हो चुका है एकत्वी एक, एक होने अभिधान प्राधान्य दृश्य ग्रह फिर भी दोनों एक होने पर भी पूर्व मंत्र में अभिधान को प्राधान्य देकर कहा ओम तो अक्षर हम सर्व हम अभिधान क्या था ओम शब्द था शब्द को प्राधान्य देकर के कहा गया था पूर्व मंत्र ये एक ओम इति इत अक्षरम इधम सर्वम इत्यादि अभिधान प्राधान्य निर्द मंत्र जो प्राधान्य ओंकार को दिया शब्द को दिया उस प्रकार से निर्दिष्ट जो ओंकार है उसका पुनर् अभिधेय प्राधान्य फिर विषय की प्राधान्य लेकर क्या उपदेश करने का है इस द्वितीय मंत्र में क्यों सर्वम ही यद ब्रह्म या विषय को प्राधान्य दे रहा है अर्थ को प्राधान्य दे रहा है निर्देश अभिधेय अविधेय एकत्व तो प्रतिपत्ति क्या प्रयोजन तो होगा दोनों में एक है एक गौण एक मुख्य नहीं दोनों एक ही है अर्थ गौण है शब्द प्रधान है ऐसा नहीं और शब्द गौण है अर्थ प्रधान है ऐसा भी नहीं दोनों एक ही है जो शब्द है वही अर्थ है जो अर्थ है वही शब्द है ये यहां तात्पर्य है ये भाष्य में बताया ठीक है ठीक है वाच्य से वाचकत्व उत्या है जितने वाच्य थे बाचक स्वरूप मंत्र जितने बाच्य थे अर्थ थे वो क्या ओंकार स्वरूप बता दिया कथन कर दिया अर्थ जगत को शब्द रूप में कथन कर दिया कहने से ही तय एक तो हो ही गया ना बाच्य जो होता है बाचक ही होता है तो एक तो सिद्ध हो गया बाचक ही है सिद्ध हो गया होने पर फिर सिद्ध व्यतिहारो व्यतिहार निर्देशो प्रथा पूर्ववाद बोलता है फिर ये दूसरे प्रकारांतर से व्यतिहार बेति, उल्टा करना अब क्या करना है वाचक को वाच्य के साथ अभी दिखाना ये वेतिहार एक व्यथा है ये व्यर्थ तो क्यों की करना है ये द्वितीय मंत्र क्यों किस लिए जब एक सिद्ध तो करना था अर्थ जगत को शब्द में एकत्र तो कर दिया हो गया फिर शब्द को अर्थ में करना व्यतिहार ये किस लिए वृता है या तो यही शन की गुरुवादी ने तो कहा इतरथा अगर ऐसा नहीं करेंगे मैं केवल अर्थ जगत को शब्द के साथ में ओंकार के साथ अभेद दिखाएंगे और शब्दों को अर्थ के साथ में अभेद नहीं दिखाएंगे तो एक गौण हो जाएगा एक प्रधान हो जाएगा गौण मुख्य भाव होगा ये यह भाष्यकार इतरथा यदि माने शब्द जगत को विषयों के साथ एकता नहीं दिखाएंगे द्वितीय मंत्र में तो क्या होगा ही एक अभिधान प्रतिपत्ति ये सिद्ध होगा कि जब अविधेय की ज्ञान होना होगा अभिधान का अधिन होगा शब्दों के अधीन अर्थ का ज्ञान होगा इतना ज्ञान होगा प्रतिपत्ति इति अविधेय से अभिधानत्व गौणम अविधेय का जो अभिधानत्व तो आएगा माना अर्थ का जो शब्दों के साथ में गौणत्व आ जाएगा यह आपत्ति आएगी एक दोनों को किसी को गौण मुख्य बनाना नहीं है दोनों को एक करके एक मिलीन करना है यह तत्कृ कहा बता रही पांच की टिप्पणी थी इसमें गौण नहीं रूप चाक्षुषाधीन चाक्षुष द्रव्य से रूपावेदो मुख्या रूप ज्ञान जो होता है चाक्षुष ज्ञान होता है रूप का ज्ञान चाक्षुष ज्ञान है उसी जिस चाष चाक्षुष ज्ञान का विषय रूप बनता है उसी चाक्षुष ज्ञान का विषय द्रव्य भी बनता है अयम घटा आंख से देख करके होता है तो वो जो ज्ञान होगा द्रप्य का जो ज्ञान होगा वो तो कैसा रहेगा रूप के अवेद तो नहीं होगा ना मुख्य नहीं होगा माने उसके अधीन होकर के होने वाला उसके साथ अभेद नहीं होता तो ऐसे यहां स्थिति आ जाएगी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का अवेद नहीं दिखाएंगे तो माने ये द्रव्य का समान हो जाएगा जितनी अर्थ जगत है और शब्द जगत रूप ज्ञान के समान हो जाएगा यही आपत्ति आएगी एक अथवा नहीं बा सुख इच्छा अधिन इच्छा विषय से धनाधि मुख्यत्व सुख के इच्छा के अधीन होने वाला जो धनाधि विषय की इच्छा है धन हैं सुख की इच्छा है इसलिए धन की इच्छा होती है तो वो मुख्य नहीं होता माने दूसरे के अधीन होकर के जो होने वाला मुख्य नहीं होता माने अविधान के मुख्य होकर के अविधेय आएगा मुख्य नहीं बन पाएगा इसलिए कहा सर्वे में मंत्र कहना पड़ा ये तात्पर्य बता रहे हैं ठीक है देखिए वाचक से एकत्व अनुत्व पूर्व मंत्र में क्या वाचक के साथ में बाच्य का अभेद दिखाया हुआ है पूर्व मंत्र में शब्द के साथ ओंकार एक ओम अक्षर सर्वम करके ही बोला ओंकार ही सब कुछ है करके तो वाच्य वा वाचक से ऐक्यम अनुत्व बाच्य जो जगत है अर्थ जगत को वाच्य के साथ में ऐक्य बाचक नहीं वाच्य से ऐक्य वचन है केवल बाच्य के साथ ही बाचक का अभेद दिखाने पर क्या स्थिति आ जाएगी बाच्च, के साथ ही का अभेद तो दिखा दिया है किंतु हैचक का बाच्य के साथ अभेद न दिखाने पर क्या आपत्ति आएगी सती उपाय उपेय प्रवृत्तम एकत्व न मुख्यम जो उपाय और उपेय है सात्य साधन भाव से होने वाला जो एकत्व तो है मुख्य नहीं होगा एक गौण रहेगा एक प्रधान रहेगा एक गौण रहेगा यदि असंख्यता ऐसी कोई शंका कर सकता था इसलिए तन निवृत्ति अर्थ व्यतिहार अर्थवत उसकी निवृत्ति करनी है कोई नकार सके इसलिए व्यतिक्रम किया व्यतीक्रम अबेद दिखाना है अर्थ जगत में ये है, ये का? परस्पर अवैध उपदेशाद अभिधान अविधेयर एकत्व तो प्रतिपत्ति रास्त पूर्वी बोलता है दोनों मंत्रों को देखा परस्पर अभिधान अभिधेय हो रहे हैं परस्पर अभेद उपदेशा दोनों में अभेद दिखाया पुरो मंत्र में बाच्यों का पाचक के साथ अभेद दिखाया है और अभी दूसरे मंत्र में बाचक का बाच्य के साथ अभेद दिखाया जा रहा है परस्पर अभेद उपदेशा एक दूसरे का एक दूसरे के साथ अभेद दिखाने से अभेद होने से अभिधान अभिधेय में एकत्व प्रतिपत्ति रहते चलो अभिधान और अविधेय दो होते हैं शब्द और अर्थ दोनों का एकत्व मान लेते हैं हो अरे साथ वो जो एक ज्ञान कराना ये भी विफल है शब्द और अर्थ का एक अब तो दोनों करके चाहे अर्थ का शब्द के साथ चाहे शब्द का अर्थ के साथ करो तो विफल है क्यों तो ब्रह्म पत, प्रतिपत्ति अनुपयोगिता ब्रह्म ज्ञान की उपयोगी तो है ही नहीं है क्या किया शब्द जगत अर्थ जगत से अभिन्न है अर्थ जगत शब्द जगत से अभिन्न ये तो सिद्धि जाना तो ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या उपयोगिता कोई उपयोगी नहीं ये सबका है विफला वो भी विफल है जो ऐक कराया गया विफल है क्यों ब्रह्म प्रतिपत्ति अनुभव अनुपयोगिता ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगिता नहीं है यदि ऐसी शंका करे कोई तो उसके उत्तर में कहा एकत्व प्रतिपत्ष भाष्य में कहा जो एकत्व ज्ञान होगा अर्थ जगत का शब्द जगत के साथ शब्द जगत का अर्थ जगत के साथ एकत्व प्रतिपत्ष ज्ञान से प्रयोजन उसका जो प्रयोजन अर्थ प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान एकत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है क्या है वो अभिधान अभिधेयर जो भागो में जो तो विभक्त जगत है शब्द और अर्थ रूप में विभक्त जो जगत है अभिधान और अभिधेय रूप में ऐसे जगत को एक ही नहीं वो प्रयत्न जब प्रलय करेंगे विलय को जाएंगे माने विराट को हिरण्य गर्भ में हिरण्य को ईश्वर तो में लय करेंगे अथवा अकार को उकार में उकार को मकार में लय करेंगे उस मकार का कर लय करते समय एक ही में हो, हो जाएगी एक ही प्रयत्न एक प्रयत्न प्रोक प्रबलापन होगा तो मकार का लय करेंगे अमात्र में तो उस स्थिति में जगत का भी प्रलय हो जाएगा ऐक्य करने से एक का लय होगा तो दूसरा रहा ही नहीं एक नए प्रयत्न योगपत प्र विलक्षण ब्रह्म प्रतिपत्ति साधक होगा कि उसे विलक्षण ब्रह्म का ज्ञान उसको होगा एक का कर करने से दूसरे का लय हो जाएगा कराने से। यही वह है वही यह करने से एक ही हो गया एक का कर करने से दोनों का लय हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म ज्ञानी उपाय है ये इसलिए यहां ऐसा कहना एक टीका टीका में कहते तो हैं अभिधान अभिधेव एकत्व प्रतिपत्ति चाह जो एकत्व ज्ञान होना है शब्द तो और अर्थ का परस्पर अभेद ज्ञान होना एकत्व ज्ञान होने से क्या होता है प्राविजन। इसका प्रयोजन यही है अविधान अभेद का एकत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है यदि एक ही प्रयत्न है जब एक ही प्रयत्न होगा एक को लय करेंगे तो दोनों लय हो जाएगा क्योंकि तो विश्व को तेजस में तेजस को प्राग्य में प्राग्य को तुरय में लय करना है उधर आकार को उकार में दोनों एक होकर बैठे हैं और आकार को उकार में करो उकार को मकार में करो मकार से जगत का भी हो गया यह स्थिति आ कहा अभिधान तो प्रयोजन प्रवेजन। है क्या है द्वारा याद, दोनों का प्रभिलापन करते हुए प्रतिपद्यवे या, प्रयत्न जो ऐसा है एक ही प्रयत्न के द्वारा द्वयम विलापयन दोनों का पन करते हुए उभय विलक्षण दोनों शब्द और अर्थ से विलक्षण जो तो ब्रह्म है ना शब्द गोटी में आता है ना अर्थ गोटी में आता है विलक्षण दोनों से विलक्षण जो तो निर्विशेष ब्रह्म है निराकार निर्विशेष आत्मतत्व है प्रतिपद्य उसको प्राप्त करके निप्रणती शांति प्राप्त करेगा वही जाकर के शांति प्राप्त कर सकता है यही प्रवेदन है एक दूसरे के साथ में यह एकता करने का यही तात्पर्य ये बता दें योजना ऐसी योजना करना कहा आगे टीका में कहते हैं अभिधान अभिधेय और व्यतिहारोपदेश बाक को समानुकूल है अभिधान अभिधेय को ये दोनों मंत्रों का जब देखते हैं व्यतिक्रम है पूर्व मंत्र में अर्थ जगत को शब्द के साथ में के बताया और इस मंत्र में शब्द जगत को अर्थविख्यात में ऐक्य बताया ये व्यतिहार है व्यतिक्रम है व्यति क्रम का फल दिखाते हैं अविदान, अभिधान अभिधेयर व्यतिहार उपदेश है जो बेतिहार उपदेश होने पर वाक्यशेष हम उनको लेक्य शेष शे द्वादश मंत्र है क्या है वो मंत्र पारा, मात्रा मात्रा स्पादा इत्यादि है तथा जब क्षति कर्क का ये मंत्र आगे कहेंगे स्वयं पादा मात्रा मात्रा स्पादा द्वादश मंत्र में आएगा ये जो पाद है वही आत्मा के जो चार पाद है वो ओंकार की मात्रा है जो और जो ओंकार की मात्राए हैं वह आत्मा के पाद है ये दोनों का अभेद दिखाया हुआ है द्वाद मंत्र के बाद आया कहा ठीक है उक्ते उगतेचक न वाक्य अवतारी हो ये जो पूर्व में जो कथित में क्या होता है वाचक से बाच्य अभिन्न जब जब ये वाचक को वाच्य के साथ अभिन्न तो तो अभी इस मंत्र में कहा गया है द्वितीय मंत्र की बात तो है वाचक जो होता है बाच्य से अभिन्न है सर्वम ही ये तथा ब्रह्म या ब्रह्म को के साथ अवेद दिखा है वाचक का तो बा, उगतेचक से वाच्य अभिन्न जो ऐसा कथन करने पर वाचक को वाक्य से अभिन्न कहने पर हम अवतारी हो जाती है वाक्य को अवतरण दे करके योजना करते हैं कहा तदा उसी का अर्थ करते हैं टिप्पणी उगते है व्यतिहार अभिधान प्राधान्य निर्दिष्ट से पुनर्विधेय प्राधान्य निर्देश एवं अत्र व्यतिहार निर्देश यही व्यतिहार निर्देश पूर्व मंत्र में प्रथम मंत्र में अविधान प्राधान्य करके कहा गया था सर्वम ही ये होम ये तद अक्षर सर्वम करके शब्द को प्राधान्य देकर के कहा गया था ठीक है और उसी के पुनर्विधे प्राधान्य अब द्वितीय मंत्र में उसी को क्या बोल रहे हैं अर्थ जगत के प्राधान्य करके बोल रहे हैं सर्वम ही यत ब्रह्म अर्थ में आता है शब्द नहीं अर्थ है वो यही है प्राधान्य निर्देश एवं अत्र व्यतिहार यही इसी को व्यतिहार कहा उल्टा किया पूर्व में जो कहा था उसका विपरीत किया यह वि है विपरीत करना पूर्व में बाच्यों का वाचक के साथ अभेद दिखाया इस मंत्र में बाचक का वाच्य के साथ अवेद दिखाया आगे टिप्पणी नाक्य पुर्वत्, जो पूर्व वाक्य है सर्वस्वी ओंकार अभेद होता है सब में क्या किया ओंकार का अभेद बताया पूर्व वाक्य ओमकार सर्वस्वीन ओंकार ओंकार ओमकार का अभेद है सब कुछ ओम है कहा था ओमकार का अभेद है सर्वत्र कहा था उत्तर ब्रह्मणी सर्वाभेद उच्च व्यतिहार निर्देश असिधि और उत्तर वाक्य मानी द्वितीय मंत्र में ब्रह्म के साथ अभेद दिखाया जाता है करके व्यतिहार का निर्देश असिधि है नहीं हो सकता इस चेत मिद्धांत नहीं ऐसा नहीं वाक्यों ब्रह्मणी अभिधेय अभेदे उगते जो ब्रह्म जो अभिधेय है उसका अभेद कहने पर ब्रह्मी अगते ब्रह्म, ब्रह्म, ब्रह्म में एक कहने पर ओंकार तद अभेदस्य ओंकार भी उसी का अभेद में आ जाएगा क्यों कहते तद अभिन्न से तद भिन्न ऐसी युक्ति है उससे जो अभिन्न होगा उससे भी भिन्न का भी अभिन्न होगा जैसे मिट्टी से घट बनाया जाता है वो घट मिट्टी से भिन्न है कि अभिन्न है अभिन्न है और मिट्टी से दूसरा सुराई पराई बनाया गया वो भी मिट्टी से अभिन्न है तद अभिन्न अभिन्न उससे अभिन्न का अभिन्न घट से अभिन्न है मिट्टी मिट्टी से अभिन्न सुराईपराई वो दोनों भी अभिन्न हो जाते हैं सुराईपराई में भेद नहीं आता तदिन्न अभिन्न तद अभिन्न यही युक्ति है जब अर्थ जगत के साथ में ब्रह्म एक हो जाता है तो वो ओम के साथ भी शब्द जगति के साथ भी एक हो जाता है अर्थ से अभिन्न जो ब्रह्म है वो शब्द से भी अभिन्न हो जाता है ये दोनों में भी अभेद आ जाए किस में? अर्थ और शब्द यही है यहाँ यही बोल रहे तद अभिन्न से उससे जो अभिन्न होगा तद अभिन्न अभिन्नत्व तद अभिन्न अभिन्नत्व उस अभिन्न से अभिन्न हो जाता है ऐसा न्याय है यदि नियम सिद्धत्व नियम सिद्ध हो जाता है ओंकार से ब्रह्म विवर्तया ओंकार जो है ना ब्रह्म का ही विवर्त है परिणाम है सब कुछ निर्विशेष ब्रह्म में कल्पित है ओंकार भी कल्पित है सब कुछ कल्पित है निर्विशेष ब्रह्म में ओंकार भी तो नहीं है कल्प, कल्पना है अज्ञानी जीव कल्पना करता है ओंकार से ब्रह्म ब्रह्म के विवर्त होने से ओंकार अविधेय अभिन्न ब्रह्मिन्न अविधेय वस्तु है ब्रह्म है उससे अभिन्न है क्योंकि कल्पित वस्तु अधिष्ठान से अभिन्न है ओंकार अभिन्न हो गया तद अभिन्न तर्थ कर रहे ब्रह्म विवर्त ओंकार ब्रह्म के विवर्त होने से अविधेय अभिन्न ब्रह्म अभिन्न अभिधेय है ब्रह्म उससे अभिन्न होने से अविधेयभिन्नत्व संभव उस अविधेय से भी अभिन्नत्व आ जाएगा ब्रह्म में अविदेश माने वो जो ओंकार है अविधेश ब्रह्म से अभिन्न होने से और अविधे भी उस तद्रूप होने से ब्रह्म से अभिन्न हो जाएगा यह अर्थ है कहा आगे तदाह करके वास्तव में कहा था उसी को बताते हैं मंत्र का अर्थ करते हैं सर्वम ही यद तो अभी तो पूर्वापर संबंध दिखा रहे थे सर्वम ही यद तो ब्रह्म थी मंत्र का प्रतिक्रिया सर्वम यदोक्तम जो कुछ भी संसार है जगत है अर्थ जगत इतने भी है सब जगत ओंकार मात्रम तदे तद ब्रह्म पूर्व में जो कहा था सर्व यदम ओंकार मातरम पूर्व मंत्र में ओंकार मात्र कहा था सब कुछ तदेत ब्रह्म वो ये सब ब्रह्म है वो जो ओंकार मात्र जिसको कहा था वो ब्रह्म ही है वो ये कहा तच ब्रह्म परोक्ष अभिताम वो ब्रह्म परोक्ष के द्वारा कथन किया ब्रह्म शब्द यह शब्द जन्म ज्ञान को होता है ना परोक्ष होता है विषय विशेषान्निध्य न होने परोक्ष ज्ञान होता है परोक्ष अभिताम परोक्ष के माध्यम से कहा गया ब्रह्म प्रत्यक्ष तो विशेषण निर्देश उसको प्रत्यक्ष स्वरूप से निर्देश करते अयम करके क्या अयम आत्मा ब्रह्म इधम यदम अस्त संष्ट है इदम शब्द का प्रयोग नजदीक के लिए प्रयोग होता है यद्यपि ब्रह्म केवल बोलते परोक्ष होगा कोई ऐसा होता किंतु अयम लगाने से अयम आत्मा ब्रह्म करने से यही ब्रह्म है प्रत्यक्ष रूप से निर्देश दिया या आत्मा ही ब्रह्म है यही कह रहे हैं तच्च ब्रह्म वो जो ब्रह्म है परोक्ष अभिताम परोक्ष रूप से कहा सर्वम ही ये ब्रह्मा करके जो ब्रह्म शब्द गीता कहने से परोक्ष खाली ब्रह्म शब्द बोलने से तो उसी को प्रत्यक्ष तो विशेष प्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से निर्देश करते क्या लगाकर अयम आत्मा ब्रह्म निर्देश करके बोलते ये आत्मा है ये यानी कि कोई और होगा ये महावाक्य के द्वारा सिद्ध किया अयम आत्मा ब्रह्म ऐसा कहा अयम इति अयम इदम शब्द किसको लेना है कहते हैं आगे चतुष्पाद रूप से जिसकी चर्चा करनी जो चार पाद वाला है कहना है ये कहा अयम युष्पावे प्रवीच मानम प्रत्येगात्मत अभिनय निर्देश अयम शब्द के द्वारा इलम शब्द के द्वारा निर्देश होता है जो चार पादों के द्वारा विभक्त होने वाला पर ब्रह्म है विश्व तेजस प्राज्ञा और तुरीय करके चार पादों में विभक्त होने वाला तत्व है ये अयम शब्द के द्वारा निर्देश उसी को किया जाता है अयम ये चतुष्पाको चार पाद के माध्यम से विज्यमान विभक्त होने वाला जो ब्रह्म है उसको या। ये आत्म से आत्म प्रत्येक आत्मतया निर्देश तो चार पादों में विभक्त होने वाला ब्रह्म वह आत्मा है ब्रह्म और आत्मा तो वेद नहीं ये सिद्ध करना है आत्मतया अभिनय अभिनय अंगुली दिखाकर बोला क्या इधम शब्द अंगुली दिखाता है अयम आत्मा ब्रह्म या अभिनय है करके निर्देश करती है स्तुति उपदेश करती है अयम आत्मा कहा कहते स्वयं आत्मा ओमकार अभिधेय वो आत्मा जो ओमकार का अभिधेय बनता है बा, बनता है जो आत्मा ओमकार ओंकार ओमकार का अभिधेय है जो आत्मा जो ओम शब्द से कहा था वही आत्मा है बना हुआ आत्मा परापरत्व पर परब्रह्म और अपर ब्रह्म होकर के बैठा हुआ दो जो आत्मा है पर और पर चतुष्पाद वो चार पाद वाला है कारसापणब न गौरी वो चतुष्पाद बने कारसापण जैसा चतुष्पाद समझना गाय जैसे चार पैर वाला नहीं समझना ब्रह्म जैसे चार पैर वाली गाय होती गाय जैसा कोई है ऐसा समझ समझना कारसापण के समान समझना माने कारसापण यहाँ सोलह पैसे को किसी देश में ये कारसापण शब्द से कहा जाता था उसका चौथा हिस्सा कोई पार बोला जाता है जैसे यहाँ पे एक रुपया की चौन्नी होती थी पहले पार ऐसे कारसापण माने चौथा हिस्सा यह समझ रहा है कि गाय के चार पैर होते हैं तो गाय जैसा ब्रह्म होगा ना समझा गौरी गाय जैसा नहीं चार पैर वाला हो ब्रह्म ऐसा नहीं समझ रहा स्पष्ट हो जाएगा त्रयाणाम विश्वादी पूर्व पूर्व प्रविलान तुरय प्रतिपत्तिति प्रतिपत्ति कर्म साधन पाद शब्द ये जो पाद शब्द में पद धातु से घय प्रत्य हुआ है तो ये घय प्रत्यकर्थ में हुआ होगा क्योंकि तुरिया के लिए कुछ अलग अर्थ निकालना पड़ेगा और तीन पादों के लिए कुछ अलग अर्थ निकालना होगा ये कहना चाहते हैं यहाँ पर पाद शब्द बनाया था तो, तो चतवार बहुबरी समाज करने पर यहां पर ये संख्या से सूत्र से पाद का लो रखा है माने अलवंत से लगा आकार का लोग चतुष्पाद बना है ऐसा बना हुआ है बहुवरी समास है तो चार पैर कहा तो यह पाद शब्द बनाते समय में पद धातु से जो घाय प्रत्यय किया किस अर्थ में हुआ इसके बारे में बोलते हैं त्रयाणम विश्वादी जो विश्व तेजस प्राज्ञ जो आत्मा के तीन भाग हैं पहली वाले भाग है तीन अवस्था वाला है वहां तो पूर्व पूर्व प्राप्त एक दूसरे के लय करते चलेंगे विश्व को तेजस में तेजस को प्राज्ञ में लय करना है उसके लय के माध्यम से तूर्य को प्राप्त करना है तो इसके लिए होगा तूर्य प्रतिपत्ति तूर्य की प्राप्ति होगी लय करते चलेंगे तीनों को विश्व को तेजस में विलय करें क्योंकि सूक्ष्म से धूल अलग होता नहीं है और सूक्ष्म कारण से भिन्न होता नहीं है धूल को कर देना सूक्ष्म में और सूक्ष्म को करना कारण में और उस कारण को करना है तूर्य में लय करना है इसके तूर्य के ज्ञान होगा इनका विलय के माध्यम से यदि कारण साधना पद्यते अनि इनके माध्यम से पाया जाता है पद्यते गम्य जाना जाता है कौन जाना, जाना जाता है तूर्य जाना जाता है किनके के माध्यम से विश्वादी के माध्यम से इसलिए पाद पद्यते अनेन इति कारण कारण में यह है गाय प्रत्यय तो पद धातु से कारण में गय हो करके पाद बना होगा गाय होगा तो उदावृद्धि हो जाएगी उदावृति हो जाएगी पाद बन जाएगा पद धातु से पद्य ते ऐसा होगा पद धातु है ना गत्य धातु ज्ञान गमन ये तीन अर्थ में होता है ज्ञान गाप्ति तो यहां पर प्राप्ति अर्थ ले लेना तो अथवा तूर्य का ज्ञान अर्थ ले सकते तूर्य का ज्ञान इनके माध्यम से होता है इनके विलय के माध्यम से होता है इसलिए करण साधन वाला है पाद शब्द पद रात से गाय को समझना कर्ण अर्थ है चतुष्पाद में जो पाद है आगे तूर्य अच्छा तूर्य को पाद शब्द वो भी बोलना है उसको पाद बोलना है तूर्य को भी चतुर्थ पाद ऐसा बोलेंगे वहां सप्तम मंदिर में जाकर के तो उसको पाद कैसे बनाएंगे कर्म साधन तो होगा नहीं उससे कोई प्राप्त होना नहीं है सकते। फिर कहते हैं कर्म, कर्म, कर्म, है। कर्म में नहीं होता कर अधिकार में घय होता है अलस्य सूत्र से घय होता है कर्णाधिकर्णवश्य कर्ण सूत्र का अधिकार चलता है कर्म में अथवा अधिकर्म ही अर्थ होता है किंतु एक सूत्र पाणी नीति ने बना दिया कृत्य ल्यूटो बहुलम कृत्य प्रत्यय लूट प्रत्यय बहुलता से होते हैं अर्थ व्य विचार शब्द वे विचार सब प्रत्यादि तो विचार हो जाता है ये कर्म कर्म में करना कहा पद्यत जाना जाता है इसलिए उसको पाद कहा अने वाला तृतीय अंत नहीं करण अर्थ में नहीं है पद्यत ऐसा अर्थ करना कर्म साधन पाद शब्द कर्म साधन वाला है पाद शब्द वहां वहां घाय प्रत्यकर्भ अर्थ में समझ वही घाय को एक बार कर्म अर्थ में समझना एक बार करण अर्थ में समझ रहे तीन पादों को लेते समय करण में समझना पद्यत इनके माध्यम से प्राप्त होता है तुरिया इसलिए इनको पाद कहा गया विश्व तेजस प्राध्या और जब तुरिया की चर्चा आएगी पद्यते पद्यत प्राप्त होता है इसलिए पाद कहा अर्थ किया है ठीक है सर्वम कार्य कारण वित्त सर्वम ही ये तथा करके मंत्र है तो सर्वम पद से क्या लेना जितने भी कार्य जगत है या कारण जगत है जो दो विभाग में विभक्त जगत संसार है दोई में दो तो होगा अर्थ जगत जितने भी है सर्वम ही एत ब्रह्म एक कहा सर्व सब्त से कार्य कारण चैत्य कार्य कारण भाव में जो दो जगत है सब ब्रह्म ही है क्योंकि दिखाई देता है ब्रह्म ही है माने वाद समण जो दिख रहा है वो चीज नहीं वास्तव अधिष्ठान है अधिष्ठान कल्पना है सारा ब्रह्म उपदिष्ट से परोक्षता ब्रह्म जो श्रुति के द्वारा उपदिष्ट है माने शब्द शब्दजन्य जो ज्ञान होगा परोक्ष ही होगा श्रुति बोल, बोल रही है, ना शब्द जन्य ज्ञान है परोक्ष होता है विषय सान्निध्य हो पद पादाचार्य का मत है अपरो विषय किन्तु सामान्य रूप से शब्द जन्य ज्ञान परोक्ष होता है स्वर्गो अस्थित है किसी ने तो मान्यता है ज्ञान हुआ तो परोक्ष है कि अपरोक्ष है परोक्ष है परोक्ष ज्ञान होता है शब्द जन होता है परोक्ष होता है इसलिए यहां सर्वम ही परोक्ष ज्ञान होने की संभावना है इसलिए तुरंत स्तुति बोलती है नहीं नहीं अयम आत्मा ब्रह्म या आत्मा ही ब्रह्म है अपरोक्ष करके इदम शब्द के करके बोलती है यही कह रहे ब्रह्म को भिन्न मत समझना क्योंकि परोक्ष हो जाता है ब्रह्म क्योंकि सन्निधि भी है अपने स्वरूप है वो शब्द जन्य होने पर भी अपरोक्ष होता है तो जैसा है ठीक है तत्स इत्यादि भाषा में तत्स ब्रह्म परोक्ष अभी भी। तम जो परोक्ष रूप से कहा गया जो ब्रह्म शब्द था सर्वे तत्व तो परोक्ष रूप से कहा गया ब्रह्म था प्रत्यक्ष विशेषण निर्देश अयमात्मा ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से निर्देश करती है जिस ब्रह्म को श्रुति ने सर्वात्म भाव कहा सर्वम ही यहा सब कुछ ब्रह्म करके सर्वात्म रूप बताए जिस ब्रह्म को उत्तम तोक्षमत उसको परोक्ष नहीं समझना चाहिए किन्तु क्या किन्तु अयम आत्मा, आत्मा ही किंतु यह आत्मा ही ब्रह्म है उसको परोक्ष ही समझना चाहिए यह आत्मा ही ब्रह्म है ऐसे योजना करना कहा चतुष्पात्व तुर्यात्य। ने विश्व तेजस्व प्राग्ञ तूर्य जो चतुष्ठ अयम चतुष्पात्व ने प्रविद्य मान चतुष्पातव ने कहा था चार पादों में विभक्त क्या है विश्व तेजस प्राग्ञ तूर्य चार विभाग करेंगे आत्मा की जब मांडवी परिषद आत्मा का चार विभाग में कहेंगे अवस्था को लेकर के जाग्रत आत्मा अलग शालीन आत्मा अलग सुधिकालीन अलग समाधिकालीन अलग दिखाएंगे यही चतुष्पात्व ने इसका अर्थ किया चतुष्पात्व ने माना विश्व तेजस तीन चार भेद करेंगे यहाँ आगे मंत्र आएंगे एक एक करके तो इनका कहना प्रत्येक आत्मा था अभिनय ने त्री सती उसको चार पादों में कहा गया ब्रह्म यह आत्मा ही है इसे अभिनय करके दिखाते हैं कहा अभिनय मानी क्या चीज है भाषण में आता है अभिनय रूप से अभिनय रूप से करती है अभिनय मानी क्या होता है नाटक एक ये अभिनयो नाम अभिनय नाम क्या है टीका में कहा अभिनयो नाम विवक्षितार्थ प्रतिपत्थम असाधारण शरीरों व्यापार है शरीर व्यापार है कि शरीरों व्यापार है हाँ शारीर ठीक पाठ शरीर संबंधी व्यापार ठीक है शरीर क्या है ये अभिनय किसको बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं विवक्षित विवक्षित अर्थ है उसको जानने के लिए ज्ञान के लिए तो क्या होता है वहां एक असाधारण शारीरिक व्यापार होता है अंगुली का निर्देश करना आय आत्मा ब्रह्म करके शारीरिक व्यापार है जिस विवक्षित अर्थ ज्ञान करना होना है उसके लिए शारीरिक विशेष व्यापार करने का नाम अभिनय है नाटक अभिनय है एक व्यापार तेरा इसलिए उस व्यापार का तथा हस्ताग्रम हृदय देशम आनीय कथ है हाथ के अग्रभाग को हृदय में ला करके श्रुति बोलते कथन का कहते क्या हृदय में लाती अंगुली को आयम बोलते समय में यह क्या समय इतना है अति आयम अयम एक कहा तेरा व्यापार हस्ताग्रम हृदय देशम आनी हाथ के अग्रभाग को हृदय देश में ला करके करके बोलती है बोलती अयम आत्मा ब्रह्मा ऐसा कहती है कहा ठीक तो कहा। स्वयं इत्यादि अवतारी स्वयं आत्मा चतुष्पात कर है ना, स्वयं न्यादि वाक्य है तो स्वयं आत्मा चतुष्पात इस वाक्य व्याख्या करते हैं कहा ओंकार इत्यादि भाष्य में कहा ओंकार अभिधेय परापर व्यवस्थित ओंकार जो व्यवस्थित दो रूप से ओंकार और अविधेय रूप में व्यवस्थित जो पर और अपर होकर करके बैठा हुआ है वह ओंकार चतुष्पात चतुष्पात का ऐसा कारसा पर्वत इत्यादि का ठीक है सर्वाधिष्ठानतया परोक्ष रूपेण परत्व वो जो ब्रह्म परत कैसे हो है सबका अधिष्ठान है संपूर्ण जगत का शब्द जगत अर्थ जगत सबका अधिष्ठान है शुद्ध पर मैं कल्पना करनी है सारी शब्द जगत का भी है अर्थ जगत का भी है इसलिए परोक्ष हो जाता है इसलिए सर्वमी ब्रह्म यह वाक्य बन गया एक सर्वाधिष्ठान संपूर्ण कल्पना के अधिष्ठान होने से परोक्ष रूपेणा परत्व परोक्ष रूप से परत्व तो है परापर ब्रह्म इसलिए कहा गया और प्रत्येक रूपेण से तो अपरत्व अयम आत्मा करके निर्देश किया है उसी ब्रह्म को इसलिए अपरत्व तो भी है उसमें परापर ब्रह्म दोनों तो हो जाएगा वो परोक्ष भी होगा अपरोक्ष भी हो जाएगा तेरह कार्यकारण रूपेण इसलिए कार्यकार सर्वात्म न्यवस्थित है सर्वरूप से व्यवस्थित जो ब्रह्म है व्यवस्थित सन ऐसा होता हुआ ब्रह्म आत्मा प्रतिपति सौकर्य अर्थ हम चतुष्पाद कल्पित उसका अपने आत्मा की जो ज्ञान की शुकरता के लिए चार पाद की कल्पना की जाती है उसकी वो तो सर्वरूप है चार पाद होना संभव नहीं उसके किन्तु तो कल्पना करते हैं जैसे कि हम दुरीय आत्मा में पहुंच सके इसलिए कल्पना करके श्रुतिपूर्ण दिया ये कहा तृष्टान्त महा उसमें दृष्टान्त चतुष्पाद कैसे होता है वो कहा कारण भक्त कहा कारसापन क्या चीज है एक दृष्टांत हो गया तब कहते हैं टीका देश विशेष कारसापण शब्द सोड़श प्रणान संज्ञा देश विशेष में सभी देश में ऐसा नहीं कोई देश विशेष में सोलह पैसे को कारसापण कहा जाता था उसका चौथा हिस्सा को पाक बोला जाएगा सोलह पैसा पर्णमा पैसा होता है देश विशेष कारशापण शब्द सोर्श प्रणान संज्ञा सोल पैसे की संज्ञा है वो सोलह पैसा को कारसापण शब्द से बोलते थे जैसे भारत में एक रुपया बोलते थे जिसके चार भाग में नहीं होती थी वैसे उस देश पैसे की संज्ञा तत्र यथा व्यवहार प्राचुर्या पाद कल्पना जो सोलह पैसे के कारसापण होता है उसमें जैसे व्यवहार के उपयोगिता तो के लिए चार पाद की कल्पना करते हैं चार चार पैसा करके एक पाद बोलते है जो ये तौलते है ना जो पाओ पाओ बोलते हैं नो पाद ये वो एक किलो का चार पाव बोलते हैं पाद ही है जो पाद कोई पाव बोलने लग गए व्यवहार उसमें जैसे व्यवहार प्राचुर्य व्यवहार की प्राचुरता के लिए ये पाद शब्द की कल्पना होती है उस स्वर में चार हिस्सा करके बोला जाता है ठीक इस प्रकार तथा यहां भी यहां भी ऐसा ही है समझती एक ही आत्मा है उसके यहाँ व्यवहार सिद्धि करना है व्यवहार स्वप्र व्यवहार सुषुप्ति व्यवहार और समाधि व्यवहार सिद्धि के लिए चार नाम रख देते हैं विश्व तेजस प्राग्ञ तूरी करके नाम रखना है, है तो एक ही आत्मा है यानी कि चार आत्मा हो यह नहीं समझना जैसे सोलह पैसा एक ही होता है एक कारशापण नाम होता है उसका क्या नाम होता है उसका कारशापण नाम होता है तो चार ईसा करके व्यवहार करते हैं ऐसे यहाँ भी व्यवहार सिद्धि की है जागृत स्वप्न सुश्रोती तूरी चार प्रकार व्यवहार होना है इसके लिए चार भाग दिखाए वास्तव में आत्मा में भाग नहीं है ये नहीं कि चार भाग वाला आत्मा होगा इसे मैं समझ रहा ये व्यवहार सिद्धि के लिए गौ चतुष्पाद उच्चते न तथा पाद चतुष्पाद आदेश शक्य थे, थे। निष्कल शुद्धा जैसे गाय को चार पैर वाली कहा जाता है गौ चतुष्पाद चारो पादा यश्या चतुष्पाद चार पैर है जिस गाय के उस गाय को क्या बोला जाएगा चतुष्पाद बोला जाएगा वैसे आत्मा भी ऐसे होगा चार पैर वाला होगा ऐसे अर्थ यहाँ नहीं किया जा सकता ये बोलते हैं यथा गौ चतुष्पाद उच्च है जैसे गाय को चार पैर वाली कहा जाता है चतुष्पाद बोला जाता है गाय चार पैर है न तथा चतुष्पाद आदेश सक्रिय चतुष्पाद का उपदेश नहीं किया जाता आदेश मैंने उपदेषुम एक ही चीज है आदेश बोलो उपदेश बोलो एक ही चीज हो हरियाणा की तरफ जब जाएंगे नाथों के बहुत सारे नाथ हैं, आदेश बोलेंगे माना उपदेश आदेश करता अर्थ उपदेश चतुष्पाद आदेश तुम तो न सके दे चा, चार पैरों के कथन करना संभव नहीं क्यों गाय के समान यहां संभव नहीं क्यों निष्कल श्रुति भी आपको निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरव्यम निरंजनम ऐसी श्रुति है निष्कल है अवयव रहित है यहां अवयव बनाना संभव नहीं है तो व्यवहार सिद्धि के लिए कल्पना की गई गाय तो के जैसे चार पैर वाला ब्रह्म है ऐसा वास्तव में हो नहीं सकता क्यों ऐसा अर्थ करेंगे तो निष्कल कहने वाली स्मृति का व्याकोप होगा निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम ऐसी स्मृति बोलती है वो निष्कल है निष्कलम निष्क्रिय क्रिया रहित है आत्मा कला रहित माना अवैध रहित विभाग हो नहीं सकता निष्क्रिय है शांत है निरवध्य है निर्दुष्ट है और निरंजन है माया आदि से रहित है ऐसा ब्रह्म के लक्षण है उस ऐसे कहने वाली स्वृति का व्याकोप होगा विरुद्ध होगा ये कहा इसलिए एक न गौरीब गपत्ति का अब कहते हैं जो पाद शब्द का प्रयोग ब्रह्म में कैसे किया जा रहा है विश्व से लेकर के तुर्यतक चार है चतुष्पात कहा अयम स्वयं आत्मा चतुष्पाद बोला हुआ है तो ये शंका है विश्वादीशु तुरंत विश्व से लेकर के तुरिया तक जितने हैं चार हैं विश्व तेजस प्राज्ञा और तुरिया तुरशब यदि करें। ऐसा करेंगे जिससे वो पाद कहेंगे तो तूर्य के आगे किसको जानना होगा नहीं बनेगा यदि करण विपत्ति करेंगे तूर्य में नहीं घटेगा ये कहते हैं विश्वादीशु तुरियंतु पाद शब्द यदि करण विपत्ति विश्वादी पत्थर तूर्य श्यापी करणकोटि वैसे गेय या सिद्धि जब तूर्य को भी विश्वादि के समान कारण कोटि में लाएंगे तो क्या होगा फिर गेय से रहेगा ही नहीं किसको जानना फिर इनसे पद्यते अन माने विश्व तेजस प्राच्य और तुरिया के द्वारा जो जाना जाता है किसको जानना वस्तु है हाँ ही नहीं विषय की असिद्धि अगर करण कोटि में चारों को घसीटेंगे पाद शब्द में तो गेय की असिद्धि होगी माने विषय उसका ध्यान का विषय रहेगा यदि तू और यदि ऐसा करेंगे कर्म कर्मुत्ति करेंगे यदि तू सर्वत्र कर्म थे थे। सर्वत्र चारों में एक कर्मते करेंगे पद्यती पाद ऐसा करेंगे तो तथा साधना सिद्धि फिर जो प्राप्त होता है पाद माने प्राप्ति के साधन कोई नहीं, नहीं। तो दोनों स्थिति क्या करना चाहिए इसलिए कहा कि संज्ञा ऐसी शंका कर दी ये पाद शब्द का, किस कारण अर्थ में प्रत्यय है कि कर्म अर्थ में प्रत्यय है पद धातु से प्रत्यय जो सूत्र से गाय हुआ है कारण अर्थ में है या कर्म अर्थ में है यदि अर्थ में करते हैं तो ज्ञान वस्तु तो नहीं मिलेगा पद्यते अन इनके द्वारा जो प्राप्त होगा तुर्य के आगे क्या है कोई विषय है ही नहीं ज्ञान की असिद्धि होगी और पद्यते यम करेंगे तो साधन की सिद्धियों की किससे प्राप्त करते तो कहने पर उत्तर देते हैं विभज्य पाद शब्द तो प्रकट रहे थी इसलिए फिर विभाग करके पाद शब्द के दो विभाग करके अर्थ करते हैं कर्म, कर्म कोटि में भी मानते हैं कर्ण कोटि में मानते हैं पहले वाले तीन को लेना है तो कर्ण कोटि में और आखिर वाले को लेना है तो कर्म कोटि एक त्रयाणाम इत्यादि भाषण त्रयाणाम विश्वादी पूर्व पूर्व प्रभिलापन तो आदि को विश्व को तेजस में विलापन करना तेजस को प्राग्ञ में प्रविलापन करना है ऐसा करके जलें चलेंगे प्रलापन तूर्य से प्रतिपत्ति है तूर्य का ज्ञान होता है विलय मा के माध्यम से इसलिए कारण साधना पाद शब्द और कारण साधन वाला पाद शब्द है पद्यते ये तीनों के माध्यम से पाया जाता है ज्ञान होता है कि इसका तूर्या कह तीनों को पाद का लूट प्रत्यय जो घाय प्रत्यय है करणार्थ में अच्छा <coughs> और जो तूर्य को लेना हो तो तूर्य से पद्यते से पद्यत पद्यत प्राप्त होता है जाना जाता है इसलिए उसको पाद कहा गया ठीक है कर्ण साधन कर्ण कर्म साधन माने साधन माने व्युत्पत्ति वाला कारण व्युत्पत्ति वाला शब्द तीन के लिए साधन शब्द कर्ण व्युत्पत्ति वाला पाद शब्द है और कर्म साधना कहा हुआ भाष में फिर तुर्य से पद्यती है कि कर्म शहा कर्म व्युत्पत्ति कर्म व्युत्पत्ति से लेना तुरिया के लिए तीनों के लिए कर्म व्युत्पत्ति से पाद शब्दी के अर्थ करना ये बताया हो गया अच्छा ठीक है आत्मनो निर्भय से पारद्वयम पाद चतुष्ट दूर संगति पूर्ववादी बोलता है आत्मा सवय है कि दो पैर भी नहीं है और चार पैर वाला कहानी ये तो बहुत दूर की बात है ये वही नहीं सकता शंका आत्मा ऐसा है आत्मनो निर्भय से आत्मा कैसा निर्भय निर्भय जो आत्मा उसके पादोध होना दो दो भी संभव नहीं है ऐसा जो आत्मा उसके पाद चतुष्ट तो चार पाद की कथन तो दूर उत्साह दूर से ही फैंकने योग्य है उखड़ के फैकने योग्य है इस शंक पूर्वादी शंका करते कथम चतुष्पादेह कैसे चतुष्पाद वाला होगा जो एक, एक पाद भी नहीं जिसका वो चार, चार पद वाला का विषय होगा आह श्रुति आह उसके उत्तर श्रुति बोलती है कैसे चार पाद होता है ठीक है अच्छा टिप्पणी है एक दो भी निरभव तो श्रुति विरोधा विरोधा आशंका होता है पूर्ववादी कहता है चार पादी की कल्पना करेंगे तो निर्भय कहने वाली श्रुति का विरोध होगा आत्मा को निर्भय मानती है श्रुति और आप कह रहे चार पाद वाली कहेंगे तो उसके साथ टकराव होगा ये शंका है उसकी द्रोपचारितम दो पड़े संभावना पथा संभावना मार्ग से दूर है वो संभावना पथा अधम संभावना तो पथ है संभावना के मार्ग से दूर है वो संभावना संभव भी नहीं है ऐसे दूर है ऐसा द्रोपसारित यह है ये कहा कथन करके प्रश्न किया यही है ठीक कारण परमार्थता चतुष्पात्मा भावे भी काल्पनिक उपाय उपाय भूतम पाद चतुष्स अविरुद्धम अभिप्रत्याद्यम पाद वास्तव में चार पैर नहीं है आत्मा के ये मत्स्य मना चार पैर वाला आत्मा हो वास्तव में न विश्व है न तेजस है न प्राज्ञ है एक ही आत्मा निर्भय आत्मा है तुरीय भी नाम मात्र है तुरीय भी नहीं होता आत्मा एक चेतन वस्तु है जो है तत्व ती का पर्वत चतुष्पाद को अभाव है वास्तव में चार पाद विश्व तेजस प्राग्ञ तुल चारो पाद आत्मा के पाप नहीं है वास्तव में न होने पर भी चारों पादों का अभाव होने पर भी काल्पनिकम काल्पनिक पाद है कल्पना तो कर सकते हैं ना मनुष्य सिंग वाला होता है कि नहीं होता किन्तु मनुष्य में शिंग हम कल्पना करते हैं आप रोक सकते नहीं रोक सकते सिंग वाला है मनुष्य कल्पना हो सकता है कल्पना के लिए कुछ भी हो सकता है आकाश में कुसल की कल्पना भी कर सकते हैं क्योंकि उपाय उपाय भूत उपाय भूत समझ रहा है तो तुरिया आत्मा के जब तक ये तीनों आत्माओं की चर्चा नहीं करेंगे तुरिया आत्मा की प्राप्ति की संभावना नहीं है इसलिए पाद की कल्पना की जाती है कहते हैं ये टीका परमार्थता चतुष्पाधवा भाविक वास्तव में चार पाद वाला तो नहीं है आत्मा निर्भय स्त्रुति है कहां से चार होना ऐसा होने पर भी काल्पनिकों काल्पनिक हो जाएगा चार कैसे उपाय उपाय एक उपाय तीन तो उपाय कोटी में है जस प्राग्य और तुरीय उपय प्राप्त है, है। उपाय के द्वारा जो प्राप्त होता है वो उपेय होता है चार पार पार। ऐसा चार विरोध नहीं है तीनों को उपाय बना करके चौथों को चौथा को सिद्ध करना है इसलिए पाद की कल्पना करना विरोध नहीं एक अभिप्रत्य अध्यम पादी ऐसा मान करके सिद्धांत ऐसा मान करके आप श्रुति स्वयं ऐसा मानती है और पैर प्रथम पाद की आगे व्याख्या करती है प्रथम पाद क्या चीज है उसी विश्व पाद करती है कहा आत्मा के प्रथम पाद क्या है कहा ती पढ़े तीन नंबर के उपाय इत्यादि त्रय पादत्र उपाय होता तो ये चार पादों में तीन पाद जो विश्व तेजस प्राग्ञ तीन पाद होंगे आत्मा के उपाय है इसी के माध्यम से हम इनको विलय करते करते जाएंगे तो पूरी आत्मा पहुंच पाएंगे सीधा तुर आत्मा में जाके बैठना संभव नहीं है पादय उपाय भूतम तीन पाद जो विश्व तेजस प्राप्त पाद हैं उपाय स्वरूप है उपाय भूतम तुरीय आत्मा उपाय स्वरूप है तुरीय पाद है ठीक इसलिए कहा आह श्रुति आह कौन कहते श्रुति बोलती है क्या बोलती है तो श्रुति है जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञ ंगकोनिश स्थूल्वादर प्रथम पाद जागृतस्थ संगकोनिशति वैश्वादर प्रथम पाद जाग्रत जागृत स्थानी समाज का था जाग्रत स्थान वाला जागृत स्थान जाग्रत अवस्था जिसका स्थान है जाग्रत अवस्था में अभिमान करने वाला जो आत्मा बना हुआ है यही आत्मा स्वप्न अवस्था में अभिमान करेगा यही में अभिमान करेगा और मेरे निर्भिमान होकर के रहने वाला भी ये आत्मा होगा तुरही अवस्था में एक अवस्था भेद है इसके आत्म भेद नहीं अवस्था भेद है जागृत स्थान वाला जो आत्मा होगा जागृत अवस्था में जो शरीर आज हम बुद्धि करके विषय का इंद्रियों के माध्यम से विषयों का आर्जन करके बैठ रहा है जो आत्मा जागृत स्थान वाला जागृत स्थानम हम यश्य स जागृत स्थान यश्य आत्मा ना जागृत स्थानम हम जागृत स्थान जागृत अवस्था जिसके अभिमान का विषय बना हुआ है ऐसा जो आत्मा है बाईस प्रज्ञा कहते हैं बाहर ज्ञान वाला होता है बाहर का ज्ञान प्राप्त करता है विष्णु के माध्यम से स्वप्न काल में अंत होगा विषय नहीं है भीतरी ज्ञान होता है उसका वस्तु भीतरी होते हैं भितरी ज्ञान अंत प्रज्ञा वाला होगा बहिष् प्रज्ञा होगा वही प्रज्ञा यश्य बाहर निमित्त है विषय निमित्त है सकसराधि के माध्यम से विषयों का ज्ञान कर, प्राप्त करता है आत्मा जागृत वाला आत्मा इसलिए बहिष् प्रज्ञा ऐसे भी प्रज्ञा ऐसे बहुग्री समाज आत्मा का ऐसा बहिष्प्रज्ञा वाला होता है मान बाहर के विषयों की जानकारी रखने वाला होता है आत्मा वही आत्मा जो आत्मा जिसको समाधि में पहुंचा बैठाना है जिस आत्मा वही आत्मा अभी ऐसे बना हुआ है बहिष्प्रज्ञा है सप्तांग सात अंग वाला होगा जिसका शीर होगा मुर्दा होगा चप मधा होगा शीर होगा हो और आख होंगे मुख होगा और प्राण होगा और शरीर का मध्य भाग होगा और बस्ती भी होगा पैर भी होगा सात ईस्वो में सप्तांग वो छांदों के के माध्यम से सप्तांगों की चर्चा करेंगे छांदों के पंचम अध्याय में जो वैश्वान विद्या की चर्चा है उपासना की चर्चा है उदाली छेरिसी अशुपति कही के पास जाते हैं और तो अशोक पति कही कही उनको समझाते हैं एक एक करके आपके किसको वासना करते हो आज तो वो बोलता है मैं दो लोग को आत्मा मान करके करता हूँ कोई बोलता है अंतरिक्ष इत्यादि सूर्य को मानता है इत्यादि चर्चा है तो कहेंगे कहें नहीं, वो तो एक एक देश हो गए तो भाई स्वाण आत्मा का एक देश है वो ऐसे सात हमको ऋषियों की कल्पना है और उसके अंग रूप से आहावर या को रूप से अग्निहोत्री कल्पना में की गई है उसी को लेकर यहाँ सप्तांग बोला है इसको समझने लिए के लिए छांदों के परिषद पंचम अध्याय में देखना पड़ेगा विद्या सात अंग वाला है यह भाष्य में उद्धरण देंगे सात अंग सप्त सप्त अंगानी सप्ताह अंगा। सात अंग वाला होता है माने जागृत विषय का भोग करते समय में शीर होगा आंख होंगे आंख होंगे और मुख होगा जिसके ऐसे शरीर वाला होगा और प्राण होगा और शरीर का मध्य भाग होगा और नाभि के नीचे बस्ती स्थान जो जल रहता है जिसमें मूत्राशय होगा पैर हो। सात अनुभव वाला होकर वा के भोग करता है यह छांदो के से संबंधित है सप्ताह में वही विद्या से संबंधित है भाष्य में चर्चा उठाएंगे सात अनुभव वाला होता है जागृत स्थान वाला आत्मा और एक और विंशजों का देखो उन्नीस प्रकार के साधन से भोग करने वाला होता इसका मुख उन्नीस होते हैं जागृत अवस्था में पांच ज्ञान इंद्रिया कभी देखने सुनने का काम करेगा कभी लेने देने का कर्म इंद्रियों कर से काम करता है पांच ज्ञानेन्द्रियों इसका मुख है मुखबाले प्राधान्य होकर के चलता है और कभी कर्म इंद्रियों का प्राधान्य जब लेने देने का प्रसंग आएगा तो आ काम नहीं करेगी हाथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा लेने देने के लिए चलने का, का काम हो तो पैर पर पा आगे बढ़ाना पड़ेगा कर्मिंद्रियों से काम करता है तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया दस पंच प्राण से भी काम लेता है उच्वास निश्वास कोई इंद्रिया लेने वाली नहीं प्राण को करना पड़ेगा प्राण ध्यान समान उदान पांच वृत्ति होकर शरीर की रक्षा हाँ। प्राण प्राण मन भी नहीं है फिर प्राण करता है प्राण तो पंच प्राण पंद्रह हो जाते हैं और मन बुद्धि चित्ता होगा वो जो अंतकरण है वो कभी मन बन के काम करेगा कभी बुद्धि बन के काम करना है उसने और कभी चित्त बन करके तभी अहंकार बन के काम करना है तो ये 19 मुख हो करके, माने 19 तरह से इंद्रियों के माध्यम से विष्णु का सेवन करता है जागृतकालीन आत्मा ये जिसको वैश्वाड़ नाम दिया जाता है ये कहा एकोन विंशति मुख एक कम विंशति में एक कम हो एक ओनम विंशति एकोन विंशति एक कम है जिस विष्व में ऐसे बीस को एकोन विंशति बोलते हैं ऊनमाना कम जिस विष में एक कम हो उसका नाम है एकोन विंशति ऐसा है एकोन विंशति मुख वाला है मानी उन्नीस साधनों के द्वारा विषयों को भोग करता है ऐसा भोग करते समय उस आत्मा का नाम पड़ेगा क्या बनेगा वैश्वाग्रह वही आत्मा ऐसा है फिर वैश्वाग्रह थूल भुख थूल विषों का उपभोक्ता होता है थूल भुख थूल भूमते तो थूलभुक थुल, थुल का, करता है। पंचिक्रित का करता है। पंचिक्रित के जो भूत है शब्द स्पर्श रूप जो लाते हैं पंजीकृत अवस्था कैसा थूल का भोक्ता होता है जिसका नाम बैश्वानर पड़ जाता है ये जागृतकालीन आत्मा की चर्चा है एक पाद प्रथम पाद ये चार पादों में से एक पाद यह है वैश्वानर कहते है आत्मा की हमारी अवस्था ये नहीं की कोई आत्मा दूसरी हमारी अवस्था इसी है जिस अवस्था में हम बैठे हैं अब ये वैश्वान बन के बैठे हुए अब आशी का इसके पूरी चर्चा होगी समय हो गया ओम भद्रंकर ओम oh, शांति